तो ये पार्टी खुद का भी कोई लक्ष्य नहीं है लक्ष्य तक कहीं कैसे पहुंचे उनका भी पढ़ोगे ना लिखा बहुत हो गया पक्का कर मतलब पहले मेरी डायरी है पहले पढ़ने पढ़ता हूँ उसमें मैं बार बार लक्ष्य ही बात करता हूँ की गई है मतलब मेरा भूल कल बंडल निकाला पुराना ले जाने के लिए तो कुछ पत्र पड़े हुए थे निकाल, में बार बार लक्ष्य की बात की है अरे तो, हाँ। वो प्रेम जुड़ा हुआ था मतलब तो प्यार मजबूत बन जाएगी लक्ष्य होता है काना क्या यार या? थे, अरे तेल की है है एक अच्छा लेकिन उसके बाद बाद हुआ है। दिल्ली आने तो के से अगर मैं में रहता तो अब तक गवर्नमेंट ट्रॉबल पक्का क्योंकि जो वहाँ पर एक के थी। दिल्ली में नौकरी भाव पैदा कर हाँ दिया उन गवर्नमेंट पे की सरकार है ये कुछ नहीं है सिस्टम तो ऐसा है तो अपने लिए कमाओगे क्या करोगे जिंदगी में पैसा कमाना मतलब ऐसे भाव आ गए ना कुछ तो नहीं बताते ऐसा होगा नहीं स्थिति वाली यूपीएससी के तौर पे हम चारों की कथा हो तो उस सिस्टम में चले नहीं हमताओं नहीं लेकिन मुख्य विचार में रहकर तैयारी कर रहे थे अपने मुख्य विचार वाला तो लड़ाई करते लेकिन और अपने फेलर को उसी पे जस्टिफाई करते थे अच्छा तो भीतर वो ज्यादा है इसलिए नहीं हो रहा है पहेली का मतलब करते करते करते तो तो तो तो ये, थो ये, थो ये, थो ये, थो ये ना हर आदमी डिक्लास नहीं होता है मतलब अगर हो जाते तो इस का क्या करते? अगर हो हो हो जाते जाते तो इस तो इस इस विचारधारा विचारधारा विचारधारा से क्या क्या सिलेक्ट अभी तो जस्टिफाई कर देते अपने को लेकिन उस उसमे अच्छा होने के बाद हाँ होने के बाद के बाद अगर छोड़े बात चल रहे थे वाली, उसको कैसे मतलब बताते लोगों को कि रहते तो हुए मैंने ये काम कर लिया है सरकार वोटा नहीं सकते तो उसी तंत्र में घुसने के बाद इस विचारधारा का क्या करते ही सत्ता में मुझे सत्ता सुधार नहीं होता है लेकिन हम सत्ता नकारते हैं इस भगवान सत्ता नकार पहले मैं सत्ता नकारता अभी भी नकारता हूँ सत्ता भगवान लेकिन बिना नकार सत्ता लेकिन उसके बाद उसने लकारना बंद कर दिया है? हम भी ना तो हम भगवान को जाने ना तो हम को जाने दोनों को जानने भी हम नकार शुरू कर दें तुम्हारा, तुम भी लगा दो कल प्रोफेसर घर के रीतवा मतलब को मारना पड़ता वैसे तो मैं नास्तिक ही हूँ आरती जाना हमारी परंपरा ही भैया तुमने ऐसे बता तुमने किस पेट पर कहते हुए हमारा नहीं है किस मुद्दे पर कहता हूँ क्या मृत्यु का वो उत्तर ढूंढ लिया? चलो कौन सी कौन तो सा नहीं रही है तो मान ली उसे बताया धरती घूमती है उसके पहले लोगो ने कहते नहीं धरती नहीं तो वो भी ग्राहते और हम भी कहते हैं अचानक नकार रहे तो नकार तभी सत्य है जब आप कोई रचनात्मक काम करते हो। बस यही मैं कहता हूँ नकार सही है लेकिन नकार उतना काम कर सके हमने नकार तो किया मतलब जो यहाँ पर जो भी जिसके साथ आप जुड़ते हैं जिसके साथ संबंध है क्योंकि मनुष्य का संबंध तो जानता है माँ बाप है उनके लिए हर का हर, हर आदमी की जिम्मेदारी तो चाहे पक्षी हो अपने जाने अपने अपने छोटे के लिए लिए तो लिए कुछ कुछ करें है ना उनके ये हुए चलो अगर उनकी बात नहीं करते तो किसी हम और फिर संघर्ष में चले जाते हमारे पास कोई विचारधारा प्रकट नहीं कर पाए हम कैसे लोगों सेवा कर ले कैसे कुछ चारा, कोई बताए नहीं चाह कोई कैसे करेंगे सुधार करना चाहते हैं कोई? कोई यार बड़ा बना, बना नहीं, नहीं कोई है हमारे पास लिख देंगे चलो लिख देंगे ऐसा हो रहा है क्या होता है किसी भी आपको दीजिए पूछे ठीक है आप कहते तो हैं आप बताइए आप दू क्या पाँच चीज चिले बुटे कैसे लाएंगे आप सारे पढ़ाई के लिए करके फिर कर देंगे तो दिन चार झंडा बताइए ना भ्रष्टाचार कैसे खत्म करेंगे, करेंगे। क्योंकि आपके पार्टी में जो है वो भ्रष्टाचारी नहीं है ये नहीं है सिस्टम को सुधारने का आप चार तरीके बताइए मेरे पास तो नहीं है तो फिर आम पार्टी के लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो पता है कि ये हो रहा। लेकिन सही के उनको पता नहीं है कई बार हम खराब लेते हैं लेकिन सही का नहीं बता रही तो नहीं आया अभी तो हम खराब के पीछे जा रहे हैं शादी कहते भागते हैं एक बच्चों दो तरफ देख लेते हैं एक ही चीज देखे भागता लेकिन अभी मेरा साल भर से जितनी गाड़ी अभी देखता हूँ ना मेरा बहुत बात चेंज हुआ है मतलब जितना देखेगा वाला पहलू कब आया वो है ना क्या बोलेंगे अच्छा ये बोल देंगे क्योंकि हम चुने नहीं, ये। आ? आ, नहीं, मैं नहीं आ, तो होती है कल सुबह सिर्फ पैराडाइम तो बदलेगा ये ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ खाना था उसमें तुम निकलने की कोशिश कर रहे हो ये ट्रांसफॉर्मेशन है रूपांतरण रूपांतरित हो गया तुरंत तुरंत तुरंत तुरंत नहीं होता, होता धीरे-धीरे है। है? है होती होती ढांचे बदल रहा है धीरे धीरे तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन क्या ट्रांसफॉर्मेशन में दो हजार दो हजार कोई सिखाना है ना, वैसे शिफ्टिंग भी देर, है कि तुम धीरे-धीरे कम्युनिस्ट के बारे में प्रभावित नहीं आर एस एस बेस्ट ना अपने फेमस हुए कब्ज तो रहे लेकिन इनका जैरक निकल गया है जो, तो जो रह खूब लिख, लिख रही ना नौकरी निकली नौकरी छोड़ दी यहाँ पर नौकरी कर दी थी उनके अब मैं अगर उसी को तो पहले समझ लिया होता कि इनके पास सोर्स ऑफ इनकम जो है वो अर्थ है है ये मजबूत तो तो तो उनके पास इतनी बौद्धिक क्षमता थी या उनका इतना मतलब जो जो रहा उसको ये सकते रास्ता तय किया और हम कुछ बिना पकड़े हुए और है? जब मैं विचार विचारधारा पेट भरा वो नहीं था लेकिन आज क्या आज मतलब कुछ तो सोचते हुए था क्या था मतलब तो आपको उसमें लेके जरूर जुड़ा था जुड़ा था सिद्धार्थ एक महीना जे महीने के बाद नौकरी नहीं करूंगा शादी नहीं करूंगा ये बहुत ज्यादा हुआ था पढ़ाई लिखाई में नहीं एक जुनून है लेकिन जुनून का कोई अगर आधार जोड़ने की कोशिश करे इसी आता है आप कुछ अलग कर रहे थे जब भी आप करना बात, बात अलग की भी नहीं है आप बड़ी सीधी सी बात है जब मैं बात करने लग जाता हूँ और मैं कहता हूँ गरीबों का भला हो रहा हमको लगता होना संसाधन नहीं है एक बार पूरा उधर चला जाता है ठीक है सोचता ही और ना कोई उस समय आप देखो यूनिवर्सिटी में तो कोई और विचारधारा कोई देने के लिए तैयार नहीं डिपार्टमेंट में चले जाए कोई भी हर कोई कम्युनिस्ट ही पढ़ना बात उसी करे किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ नहीं जब कोई और विचारधारा है ही नहीं और मेरे को वही अपना सारा कुछ ठीक सिखा रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है यही है देखो यहाँ पर आदिवासी के ऊपर अत्याचार हुआ है गरीबों के ऊपर ये सारे संसाधन पूंजीपति लेके लपेट के बैठ गए और मुझे समझ में भी आ रहा कोई दूसरा है कुछ ऐसा है ऐसा नहीं है और जरूरी नहीं चल रही है वो तुम्हारे देश का क्षेत्र है हमारा जो पास पास बाहर पड़ रहे हैं ना तो वहां पे हां ह्यूमिडिटी का बाहर पड़ रहा है वहां ऐसा नहीं है अब बीच में ह्यूमिडिटी पढ़ लें वहां ऐसा नहीं होगा वो क्या है दबा दो बंद कर दूंगा ये बेटा ये लो ये नहीं टूटता ये लो सब सब को छोड़ो मेरा कहां है मेरा कहां है ऐसा तो कूद जाएगा यार नहीं चरित्र को नहीं चरित्रोल सकते भाई हैं जो चीजें बिखरी हुई है उनके हाँ। ऊपर एक विचारधा जो भी लाभ दो धकेले वाला है आप दूसरी तरफ धकेले जाओगे यहाँ आगे दूसरी तरफ धकेले जाओगे आप तो जो तो अलग अलग है। बस जिसका भेड़ लेता हाँ बस और प्रक्रिया मुझे बता रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में चल रहा है ऐसा क्यों मुझे कुछ, क्या पता है होंगे उनके पास जो जिस विचार संबंधित आदमी वहाँ पर आएगा वो वैसे ही बात करेगा मैं वो कुछ तरीके क्या हैं ऐसा करने के उनके ना सिलेबस है और जो है भी उसको भी उसी से और सारा पार्ट वही सारा है। जो जो मैं पढ़ाना चाहते हुए और देखो अगर उनके सारे लोग आ जाते हैं तो उठाकर चेंज कर देते हैं वहीबस में आया जो उन्होंने दस परसेंट ही होता था बाकी तरफ से पूछोस बस छोड़ो हम जो पढ़ा रहे हैं देखो पढ़ा है? है वही गुरु मंत्र है हिंदी डिपार्टमेंट तो नहीं था वो अगर बिल्लेस और बोला है, वो जाएगी। तुम्हारे क्या है? ऐसा क्या तो हमें जोड़ी हुई है क्या के अच्छे से कितना डिबेट चलती रही पीछे उसके पीछे ऐसा नहीं में भी राइडर को उठा के घसीटते हैं उन्हीं को जिनके अच्छा जो नहीं भी होता है उनके अंदर कुछ चीजें खींची जाती हैं ऐसा तो नहीं, कि नहीं भी भी था। था। है कि जिसमें नहीं होता है मुझे मुझे नहीं लगता नहीं पतावा की नहीं सोचा लिखा लेकिन उसने जो लिखा अच्छा प्रेमचंद तो पढ़ो ना तो प्रतिमा कभी सामुवाद की बात करता है पूंजीवाद की बात करता है बस ये है की आप कहीं भी गाँव वाली परिवेश को बताता है लेकिन देखो उसके अंदर उस चीज को खोज के तो लोग बात अब क्या होता है मुझे आई एस आई पी एस कुछ नहीं हो मतलब पाती तो तो मतलब है लेकिन जब हम एक रिवेशन में जाते हैं माई मार पड़ती है पथरी होती है तब स्वयं में आते पैसे क्या होती है पता है है होते हैं तब तो समझ आता है। लेकिन उस पर ये खुमार ही नहीं था था उस पर ये नहीं, ये कर, तो नहीं नहीं तो था दरअसल बात और उसके अगर मैं शुरू मुझे मुझे सही होती खास कर बिगड़ा है और हिंदी को लेकर पढ़ना सीखा तब जाके सीखी के हैं तो हाँ एक कह रहे गौतम बुद्ध को मैं पढ़ा गया इसके लेकिन महत्व तो नहीं जाना महत्व कह रहे गौतम बुद्ध बोड़ी चीज है यार बहुत ऊँची चीज है गौतम बुद्ध ये क्यों बोले ये तुम जाओ यार तुम पढ़ रहा हो वो तो पढ़ा रहा हो <laughs> लेकिन मैंने एक किताब पढ़ने के बाद से ज्यादा कैस्टिक हुआ हूं वो इस किताब पढ़ने के बाद ये मैं किताब पढ़ने लाया था ये बलवी या बिलीफ विश्वास का जीव ज्ञान जो है इसके पहले बिल्कुल नहीं थे इस किताब को पढ़ने के बाद बड़ा और पूरा पढ़ा मतलब मैं और पूरा मतलब कितना एक ये डॉक्टर है इतना सही कि किताबों को क्यों तो जो किताबें पढ़ी पैतालीस दिन जब जब दिन ये ये हो ये हो वो हो वो कोई चीज़ की नहीं किताब किताबें पढ़ बहुत मौसे तीन की क्या यात्राएं और दोनों ने यू, प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, ठीक है ना? और दीदी को ये हमेशा रहता था कि राकेश पहले पहले निकालेगा, निकालेगा उम्र में मुझसे छोटा है, इसका मतलब। लेकिन राकेश दिल्ली आ गए इनकी सबसे बड़ी गलती रीवा में रहने होते तो आज कहीं होते ये बात सही है दिल्ली आ गए हिंदू कॉलेज और हिंदू कॉलेज में मिल गए रवि राय पहले दोस्त दुण और और फिर जो पतन हुआ है जो पतन हुआ है वो लेकिन हाँ ये दूसरी चीज है की वैचारिक रूप ऐसी ज्यादा साहित्य में तो सबसे बच्चे हिंदी साहित्य में कम्युनिस्ट होना फैशन हाँ, तरह बिछाना तो वैसे, वैसे ही है मतलब अगर तो तो आप आप तो तो आपको कहेंगे आपकी करेंगे लोग अपने को जब मैं चौदह दो हजार चार की तब मैं थर्ड ईयर में था तब फिर आप दोनों बंद तुम्हारे और मेरे में अतल के पवित्र है, है। संबंधों को छू लेने की ताकत हर समय में नहीं होती कह लोग उन अतल स्पंदनों को सुनने की शानी निश्चलता समय की लगातार नहीं होती हमारी इसलिए सामान्य जीवन के रोजमरने में एक अनुशासित परिभाषित है कोई तो तो कहीं कहीं खटकता रहा था मेरी बड़ा कारण रही था सबसे बड़ा दोबारा पड़ो समझ नहीं आया नहीं नहीं कुछ भारी भारगम शब्द थे ना रहा थी शायद तुमसे पढ़ेगा तब आएगा नहीं जो जिसने लिखा वो तो उस लय ताल को थोड़ा शाम धीरे से पढ़ो ना अधीर होके पढ़ रहे दरवाज़ा बंद लेकिन तैतीसाइड किया गया। गया के के मैं किया किया भाई साल तक उम्र कि ये मुझे निकालना है और बारह बारे डिटर्मिनेशन वही फिर से प्रोफेशनलिज्मीस पूरा होने में वो हो जाएगा 82 का है, तीवार के तीवार के। तीवार के। तीवार है, तक तक एमपी वालों के लिए, और अगर एक दो बार एग्जाम कराया, तो ये ये उस, मैं ये ये पूरा उस उस को अपने अपने करके आप मुझे विश्वास है कि की अगर के निकाल सकते हो ना तो एक्चुअली तो रहने का यही था कि राकेश को की करनी थी मतलब मैं राकेश तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहते थे दिल्ली से थे। बहुत ले थी। लेकिन वहाँ भी गए तो ये पता नहीं तीन चीजों में लग गए उन्होंने कहा नक्सपायर डेट पढ़ता नहीं <laughs> <वही बात laughs> है नहीं चलता <laughs> वही है कि पढ़ते नहीं है समस्या हम लोग की जैसे मुझे में, मेरे में याद करने की क्षमता नहीं तो है समझ में आगे तो अच्छी बात है नहीं समझ में आई तो मैं जिंदगी में रट नहीं सकती राकेश के अंदर वो चीज़ भी बहुत अच्छी है समझदारी भी बहुत अच्छी है और याद रट्टोलाजी भी बहुत अच्छी है लेकिन बस पढ़ना नहीं मेहनत नहीं करना ये सबसे बड़ी टीचर भी बेचारा बहुत अच्छा है आने, टीचर तो इतने अच्छे हैं टीचर अगर एक महीना नहीं आते तो लड़कियां रोक के बेहोश हो जाती हैं टीचर, टीचर सही में नहीं टीचर सही वो जो मर्जी बेहोश होती रहे और के उसके देखा हमारे साथ था हम सात जने थे हमारे यहाँ सबसे बेहतर नहीं पहले मुझे लगता था इन छह सातों में बस अच्छा पढ़ा लू बाद साथ में माली माली तो क्या है। तो में सबसे तो मैं पहले ऐसा था राकेश से मिलने से पहले लेकिन राकेश की क्लास लेके मुझे लगा नहीं ये थोड़ा अलग पढ़ाता है और ये पढ़ाने का स्टाइल है हर चीज बहुत अलग है भाई मैं थी, लेकिन मैं बहुत सारी चीज में टीचिंग का तरीका बहुत अच्छा सा है चाहे छठी से पढ़वा लो इसको चाहे ग्यारहवीं पढ़वा लो चाहे बारहवीं पढ़ा लो बहुत तरीके से पढ़वा तो मैं गया पता नहीं कौन सी दिन कविता पढ़ा था बहुत मस्त लगा मैं तो क्लास ले का लेके मैंने कहा भाई ही मजा आया और हाँ ये भी है साहित्य की विधाओं में मुझे कविता बिल्कुल पसंद नहीं है मैं कहानी पर ना ज्यादा पसंद करती हूँ मुझे कविता से बहुत नकरा होती है कभी कभी लेकिन राकेश का कविता पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा मैं है जस्टिस करता है जिस भी क्लास में जाता है उसके साथ अगर पढ़ के गया तो पहले से नहीं पढ़ केगा तब भी जस्टिस कर रहा और ये भी नहीं छठवीं को पढ़ा रहे तो बारहवीं के लेवल का पढ़ाएंगे फिर वो सोचता मैं वही तो आपसे बता रहा हूँ मेरे छठी क्लास पढ़ानी पढ़े चाहे ग्यारहवीं बारहवीं दोनों ही क्लास को लेते और अच्छे से लेवल पे आगे। आगे। पे ऐसे झाड़ चढ़ाते रहो साथ कुछ कर ही ले मेरी बात चाहिए दो लगा नहीं ये हमें सबसे सही राकेश पढ़ा पचपन भी एक बहुत बड़ा टर्निंग राघवेंद्र जी राघवेंद्र जी जो है इसके बारे में बड़ा अच्छे पॉइंट लिखे गए है ना और जो मेरे बारे में लिखे गए बड़ा थोड़ा लिखे गए वहाँ पियर रिव्यू आए वो करने आए थे तो मैंने कहा पता नहीं कितना मेरे फिर ये रहा कि नहीं राकेश का ज्यादा पक्ष ले लिया हुआ इसके टीचर भी जब तो वहाँ राकेश और चतुर्वेदी और ये क्या करते हैं और राघवेंद्र तीन जी आदमी है पूरे कॉलेज में बस ये बैठे मिलते हैं तो मैंने कहा शायद इसलिए भी दे दिया नंबर लेकिन मैंने कहाव्यू जब कर रहे हैं राकेश की दो एक दो क्लास दी मुझे कला नहीं वास्तव में राकेश को पढ़ पाना टीचिंग उसके लिए हर क्लास के लिए आइडियाज हैं इस पर